गीता तत्प्रचिंतन पुनर्जन्म मीमांसा एक पुनर्जन्म का सिद्धांत भारत की वसुंधरा में उत्पन्न सकल दार्शनिक मतवादों की अपनी एक विशिष्टता रही है जो विश्व के अन्य भूभागों में पैदा हुए मतवादों में नहीं दिखाई पड़ती यह विशिष्टता है इन समस्त भारतीय मतवादों का पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करना यहाँ हम लोकायत या चारवाक दर्शन को दर्शन की श्रेणी में नहीं ले रहे हैं विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में हमें जन्म परंपरा का उल्लेख मिलता है इससे प्रतीत होता है कि जब से दार्शनिक चिंतन की किरणें भारत के हृदय हृदयाकाश में विकसित हुई है तब से पुनर्जन्म का सिद्धांत सुदृढ़ रूप से गृहित और पोषित हुआ है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले इन समस्त भारतीय मतवादों को हिंदू धर्म के व्यापक अभिधेय के अंतर्गत रखा जा सकता है चाहे वे सनातनी हो या जैन बौद्ध हो या सिख वेदांती हो या शाक्त, शैव हो या गणपत्य, आदि समाजी हो या ब्राह्मण बाहर के धर्म जैसे ईसाई और इसल इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते वे पुनर्जन्म का सिद्धांत युक्त युक्त है हम अपने इस विवेचन में प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों के बल पर यही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे यह सिद्धांत संसार को हिंदू धर्म की विशेष देन है बाहर के धर्म जीवन की जिन समस्याओं का उचित समाधान नहीं दे पाते उनका हल पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के बल पर हिंदू धर्म पूरे तर्क के साथ प्रस्तुत करता है और इन तर्कों में पूरी वैज्ञानिकता है जैसा कि हम आगे के विश्लेषण में अनुभव करेंगे पूर्व जन्म का सिद्धांत इस तर्क पर खड़ा है कि मात्र एक जन्म इस जगत में व्याप्त वैषम्य की मीमांसा नहीं कर सकता यदि हम इसी जीवन को सब कुछ मान ले तो मनुष्य मनुष्य के बीच जो भेद दिखाई देता है उसकी मीमांसा कैसे हो कोई बुरा होता है कोई भला कोई कुरूप तो कोई सुंदर कोई रोगी तो कोई स्वस्थ कोई धनी तो कोई निर्धन इस विषमता का क्या कारण है यदि इसके उत्तर में कहा जाए कि ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया तो यह कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं हुआ इससे तो ईश्वर में पक्षपात और विषम दृष्टि का दोष लगेगा यदि हम ईश्वर को विश्व का सर्जनहार मानते हैं और साथ ही उसे न्याय में आदि संबोधनों से युक्त करते हैं तो ऐसा ईश्वर कुछ पर अन्याय कैसे कर सकता है यह तो कोई समाधान ही न हुआ इसी जीवन को सब कुछ मान लेने से यही दोष उपस्थित होता है हिंदू धर्म को छोड़कर विश्व के अन्य धर्म इस समस्या का जो उत्तर देते हैं उसके पीछे न तो युक्ति का बल है न अनुभूति का विज्ञान के पास भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है